इसलिए गाली देता है लोग ऐसे समझता है कि तो असल में ये गवारों के मन में जो धारणा है कि जो गाली दे फटकारे सुसिद्ध तो वो पहले से सोच लेता है कि जब हम गाली देंगे फटकारेंगे तो ये मानेगा कि बड़ा सिद्ध है हैं तो अपने को सिद्ध मनवाने के लिए गाली देते हैं बोला बैराग्य से गाली देना दूसरी चीज फटकारे सुसिद्ध अब गांव के लोग टूट पड़ेंगे हमने देखा महाराज गांव में आ, बोतल की बोतल पीते जा रहे हैं ग्वाजे की दम उड़ती जा रही है है ना गाली बकते जा रहे हैं और गांव के लोग आ, कोई महाराज हमारे बेटा दे जाओ कोई हमारे मुकदमे में जिता जाओ है ना आ, हमारे शरीर का रोग दूर कर दो गांव के लोग इकट्ठे होते है बम्बई में तो कभी कभी जब कोई है न ऐसा जादूगर आता है तो बंबई में भी भीड़ देखने में आती है ये नहीं गाँव के लोग आप लोग ये नहीं समझना कि हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं अगर मालूम हो जाए कि ये इसके आशीर्वाद से बेटा हो जाएगा है ना? या इसके आशीर्वाद से कुछ पूंजी बढ़ जाएगी है ना? तो बंबई में तो इतनी भीड़ देखने में आती है अरे भाई श्रद्धा करना आशीर्वाद लेना वो दूसरी चीज है हैं और ये गु ढंग जादूगरी जादूगरी के चक्कर में वृंदावन में एक बार एक कुल्हड़ वाली माई पैदा हुई हो वो कीर्तन करे और मलाई का कुल्हड़ निकाल दे अब एक बार अपने आश्रम में बुलाया लोगों ने मैंने तो कभी देखा नहीं भाई ना तो शहर में देखा ना अपने आश्रम में देखा जिस दिन चमत्कारी लोग आते हैं ना आश्रम में उस दिन मैं जाता ही नहीं है तो ये हमारे बचपन से हमारा स्वभाव है बनारस में एक थे बड़े चमत्कारी तो उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो आंख से देखें तो पत्थर फट जाए है न चिड़िया मरी हुई उनके सामने रख दो तो वो देखे तो वो जिंदा हो जाए है ना ऐसा उनके बारे में मशहूर था राम को कृष्ण को बुला के दिखा दें मैं रोज उनके दरवाजे के सामने से निकलता था लेकिन उनके मकान के भीतर तब गया जब वो मर गए ये आदमी जो हैं ये अपने मन में जो लोभ लालच है ना उस कमजोरी के कारण है ना जादूगरी के चक्कर में पड़ जाते हैं परमार्थ बिल्कुल दूसरी वस्तु है एकदम इससे जुदा वो अपने अंतकरण को शुद्ध करने का मार्ग है वो अपने आत्मा की सच्चाई को समझने का मार्ग है वो ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है उसके दर्शन का मार्ग है ये जादूगरी के खेल है ना जादूगरी के खेल वो कुल्लड़ वाली माई पकड़ी गई हो ऐसी पकड़ी गई वो तो जिस दुकान से कुल्हड़ बनवा के मंगाती थी वो भी पकड़ गया और जहां वो रबड़ी बना के और उसमें रख रखी जाती थी ना हा वो भी पकड़ गया एक थी माई हो ऐसे हाथ करे तो पेड़ा पटके और सिंदूर पटके और अबीर गुलाल तो बड़े बड़े आश्चर्य ये नहीं कि गांव के लोग इसमें फंसते हैं ये जादू का जो खेल है हाँ, बड़े बड़े आश्चर्य के जादू के खेल होते हैं महात्मा का चमत्कार दूसरा होता है जादू के खेल दूसरे होते हैं महात्मा का चमत्कार श्रद्धालु की श्रद्धा से देखते हैं वो कोई व्यापार की वस्तु कोई बाजार की वस्तु नहीं होते तो माया के खेल में मत फंसो माया को चलाने वाला जो परमात्मा है उसको देखो अब देखो अपना आत्मा क्या है अब परमात्मा क्या है परमात्मा का स्वरूप हम क्या बता रहे आपको ईश्वर ढूंढने वालों की बेवकूफी बताते हैं कुछ वर्षों पहले की बात है एक सज्जन कुंभ के मेले में हो प्रयाग में आए ये बिल्कुल सच्ची बात है भला जब हम लोग कुंभ के मेले में थे जब की बात है। तो मैं तो जाता ही नहीं था चमत्कार की बात जहां आई वहां अपना हम ईश्वर की बात करना चाहते हैं चमत्कार की बात तो गए हम लोग मैं तो नहीं गया गए हमारे साथी देखने गए तो वो क्या करता था चमत्कारी कि पेड़ पर चढ़ के बैठ गया पेड़ पर चढ़ के बैठ गया हो बोले हम ईश्वर का दर्शन करावेंगे तो नीचे हजारों आदमी कुंभ में से हजारों कभी कभी दस दस बीस बीस हजार आदमी उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते थे तो कह, कहता था कि ईश्वर का दर्शन कराएंगे कैसे करावेंगे बोले पहले जने निकाल के फेंको है ना पहली बात है दूसरी बात ये कि दो पत्थर उठा के है तो ना खटखटाओ और तीसरी बात यह कि उस पर थूको और चाटो <laughs> और फिर भी लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर का दर्शन करा देगा तो भई अब आंख के अंधे ही तो ऐसा सोचते हैं ना तो परमात्मा कोई मूर्खता से मिलता हो ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया मूर्खता ईश्वर जो है वो ज्ञान से प्राप्त होता है तो श्रुति और शास्त्र ये बताता है आप थोड़ा ध्यान दे देखो कि ईश्वर इस समय है कि नहीं है अगर इस समय ईश्वर ना हो तो ईश्वर अविनाशी होगा क्या अगर इस समय ईश्वर ना हो तो मरने वाला हो जाएगा इस समय होवे तभी ये सोच सकते हैं कि वो पहले भी था और बाद में भी रहेगा और इस समय अगर ना हो तो बाद में क्या कहेंगे कि पहले नहीं था यही ना कहेंगे और इसके पहले वाले क्या कहेंगे कि बाद में नहीं रहेगा अगर ईश्वर नाम की वस्तु है तो इस समय जरूर है नहीं तो अविनाशी नहीं हो सकते अच्छा और ईश्वर है यहां है कि नहीं है अगर यहां नहीं होगा तो ईश्वर पूर्ण नहीं होगा पूर्ण कहते हैं जो वहां भी हो यहां भी हो सब कहीं हो उसको पूर्ण कहते हैं तो ईश्वर इसी समय है और यही है अच्छा अब कहो कि ईश्वर है यहां और इसी समय है परंतु क्या है यह तो पता नहीं चलता बोले कि अच्छा दो बात तो तुमने मानी ना कि यहां है और अभी है तो यहां और अभी जितनी चीजें हैं उनको एक बार खोद खोद के देख क्यों नहीं लेते कि यहां क्या है यहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो तो हमेशा रहने वाला नहीं है और हर जगह रहने वाला नहीं है यहां इंद्रिया हैं वो हमेशा और हर जगह रहने वाली नहीं है स्वप्न में नहीं है सुसुप्ति में नहीं है मूर्छा में नहीं है समाधि में नहीं है कई यहां मन है तो वो भी हर जगह रहने वाला नहीं है और हर समय रहने वाला नहीं है मन कहा हर समय और हर जगह रहता है कक्षा यहा बुद्धि है वो भी हर समय हर जगह नहीं रहती है सुसुप्ति में उसका भी सफाया हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये जो अपना होना है अपना होना है। हमारे हुए बिना तो सुसुप्ति भी नहीं स्वप्न भी नहीं जागृत भी नहीं ये मालूम पड़ता है कि इस जगह इस समय अगर सब समय और सब जगह रहने वाली कोई चीज है तो वह अपना आत्मा है बोले यह भला ईश्वर कैसे हो सकता है ना ये तो ईश्वर नहीं हो सकता बोले भाई ये तो पापी है यह तो पुण्य आत्मा है यह तो सुखी है तो दुखी है ये कैसे ईश्वर हो सकता है बोले भाई पापीपना भी हर समय हर जगह रहता है क्या पुण्यात्मा पना हर समय हर जगह रहता है क्या सुखी पना हर समय हर जगह रहता है क्या दुखी पना हर समय हर जगह रहता है क्या पर अपना आत्मा तो अपना आपा तो हर समय हर जगह रहता है ना तो असल में दुखी पना माना हुआ है अपने में बोला तो एक कंजूस थे तो उनसे अगर कोई एक रुपया मांगे ना तो नहीं देते थे बिल्कुल कड़े एक दिन वो सो रहे थे दो आदमी डंडा लेके आए और बोले जो तुम्हारे पास हो सो निकाल कर रख दो नहीं तो वो डंडा मारेंगे कि सिर फूट जाएगा अब वो महाराज एक की जगह पांच सौ जो उनके पास था ना तो सबका सब दे दिया तो वो जो मैं पैसे वाला हूं ये जो पकड़ा हुआ था ना वो डंडे के भय से छूट गया कि नहीं छूट गया नहीं। मैं तो पैसा दूसरी चीज है और मैं दूसरी चीज है ये हड्डी मांस दूसरी चीज है और मैं दूसरी चीज है ये पाप पूर्ण दूसरी चीज है और मैं दूसरी चीज है और ये सुख दुख दूसरी चीज है और मैं दूसरी चीज है अपने आप को ढूंढो ना देखो दुनिया में जितने विचार हैं उसमें तीन प्रकार की बात विचार की जाती है आरभ्य ते जीव जगत पर आत्मा विचार भेदे नमतम समस्तम दुनिया में जितने मत हैं ईसाई मुसलमान बौद्ध जैन पारसी सिख जितने मत हैं तीन बात का विचार करता है जीव क्या है जगत क्या है और परमात्मा क्या है इन तीनों का कब तक विचार होगा जब तक बुद्धि रहेगी हैं? और वो बुद्धि कभी सोती है कभी जागती है और जो बुद्धि का साक्षी है वो न सोता है न जागता है देखो क्या सीधा हिसाब हुआ ना आरभ्य ते जीव जगत पर आत्मो विचार भेदे न मतम समस्तम इदम त्रयम यावदहम मति सर्वोत्तमाहम मतिशून्य बोले भाई जगत सत्य है कि झूठा बोले अरे भाई सत्य है कि झूठा है ये विचार तो बुद्धि में होता है। देखो आत्मा की ओर आने का ये फल है अंतर्मुख होने का फल ये है। कि अरे सच है कि झूठा है ये विचार पढ़ने दो, दो जपना जाने दो जान। इसको आग में डाल दो कि दुनिया झूठी है कि सच्ची है दुनिया सच्ची है कि झूठी है, है ये विचार कौन करता है, है? बुद्धि ना सत्यम मृषावा चिड़िदम जडम बा सच्चा है कि झूठा यह चेतन है कि जड़ है यह कृतक है कि अकृतक ये कौन विचार करता है बोले इसका विचार करने वाली जो बुद्धि है यह तो बुद्धि तो समझेगी कि सच्चा है कि झूठा चेतन है कि जाड़ कृतक है कि अकृतक स्व है कि पर ये कौन समझेगा का बुद्धि तो वो बुद्धि जब सो जाती है सुषुप्ति दशा में तब भी आत्मा राम जागते रहते हैं ये आत्मा राम कौन है अपने आप का परिचय है बोले महाराज मुक्ति कैसी होती है एक मुक्ति तो वो होती है कि भगवान के लोक में चले जाओ प्रजा हो जाओ ये बंबई के लोग जब बाहर जाते हैं ना तो कहते हैं क्या समझते हो बंबई में रहते हैं तो ये जो लोग है ना जो लोग बिहार के उत्तर प्रदेश के है ना अब उत्तर भारत के दक्षिण भारत के हाँ जो लोग बंबई में रहते हैं वो जब लौट के अपने गाँव में जाते हैं महाराज यहाँ के सेठ लोग तो समझते हैं कि हमारा ड्राइवर है ये हमारे भैया है ये जब अपने गांव में जाते हैं और खाट बिछा के और वो बड़ी बड़ी मूंछ और कुर्ता पहन के और मसनद लगा के बैठते हैं है ना और गांव के लोग मिलने आते हैं उन्हीं की जात बिरादरी के लोग मिलने आते हैं कहते हैं भैया के बराबर कौन ये बम्बई में रहते हैं है न आप लोग समझते हैं ये छोटे होते हैं वहां जाके आप इनका बड़पन देखे रहा है। तो बोले हम तो ठाकुर जी के नगर के हैं। है ना पार्षद हैं हैं एक मुक्ति है। ये देखो भी, ये भी एक मुक्ति होते बोले खाली वैकुंठ में रहते ही नहीं सालों के ही नहीं है ना वेशभूषा भी वही सोने का पलंग जैसा नारायण का वैसा क्या समझते हो है ना जैसा पीताम्बर उनका जैसा मुकुट उनका जैसा संखच चक्र गधा उनका वही वेश वही भूसा इसको शारूप के बोलते हैं अरे अरे नहीं नहीं हम तो उनकी नाक के बाल हैं खाली वेश नहीं पकड़ते हैं इसका नाम क्या हुआ है सामी ना? सामीपियना सालोकूपयीपिय सामी बोले अजी हम तो उनमें मिल ही गए बिल्कुल जो वे सो हम जो हम तो वे सायोज बोले कि नहीं संपूर्ण सबिशेष सगुण का बाद हो गया कैवल्य की प्राप्ति हो गई बोले भाई मुक्ति इतनी तरह की होती है ये कैसे सोचा जाता है ये सालोक है ये सामीप्य है ये सारूप्य है ये सार्टी है ये सायुज है ये कैवल्य है ये कैसे मालूम पड़ता है बोले बाबा शुद्ध बुद्धि से इसका विचार किया जाता है करिए तो सब बुद्धि के विचार ही हुए ना है ना ये कैवल्य परिजन सबके सब बुद्धि के विकार सब और सबके सब बुद्धि के विचार बुद्धि जब सो जाती है तब क्या होता है नारा। वाले आत्मदेव रहते हैं अरे बाबा ये जो तीनों को सोचने वाली जो बुद्धि है ना ये ग्रंथ है सब मुक्तियों को सोचने वाली जो बुद्धि है ये ग्रंथ उपाधि है इसके साथ अपने मैं को मत जोड़ो जरा अपने आत्मदेव को अपने मैं को इससे अलग करके देखो तो तुम हो द्रष्टा और ये सब प्रकार की मुक्तियों की और बंधनों की कल्पना करने वाली बुद्धि है दृश्य और वो बुद्धि कभी सोए और कभी जागे तो बोले असली मुक्ति क्या है का असली मुक्ति यही है कि अपने स्वरूप को ब्रह्म जान लेने पर ये बुद्धि और बुद्धि के विचार और विकार सब के सब जब बाधित हो जाते हैं ना ये तो मानी मान बंधन में आयो तस्या उत्मका परमार्थ मुक्ति रूपेण रूपेण या स्त्रीपे विदो तस्या हंधी ही। परमार्थ मुक्ति ही। तो अपना आत्मिक असल में परमार्थ मुक्ति स्वरूप है वेदांत जो है वो एक और शक्ति से छुड़ाता है हमको ये भोग चाहिए ये भोग से पीछे पीछे घूम भोग रहता है भोग? ये धन के पीछे जो पड़ना है वो उसमें तो भोग भी नहीं है हाँ। जो भोग के पीछे हैं वो तो इस जीवन में कुछ खा पहन भी लेते हैं और जो अगली पीढ़ी के लिए संचय करने में लगे हैं आ, वो तो अगली पीढ़ी को निकम्मी समझते हैं वो समझते हमारा बेटा तो कमाएगा नहीं हम उसके लिए रख जाएं और वो अपने बेटे के लिए कमाएगा है ना तो तुम अपने बाप का कमाया तो भोगते नहीं और खुद कमा रहे हो बेटे के लिए है ना और बेटा भी अपने बाप का कमाया नहीं भोगेगा अपने बेटे के लिए कमाएगा तो धन व्यर्थ गया ना तो भला भोग जो करते हैं उनको तो कुछ मिलता भी है लेकिन जो इकट्ठा करते हैं वो तो दरिद्र महाराज केवल बैंक में हमारे पास इतना है या छिपाया हुआ इतना है पहले तो बैंक बैंक बोलते थे अब तो ऐसे भी बोलना पड़ता है ना कि कुछ बैंक में है कुछ छिपाया हुआ है बैंक में भी छिपाया हुआ दूसरे नाम से है नाकर ना। में भी दूसरे नाम से है गरीबों के नाम से बैंक में खाता खोल के आ, उसमें माल रख के चाबी अपने पास रखते हैं बोला तो ऐसा तो धन में तो केवल अभिमान के सिवाय और कुछ सुख दिखता ही नहीं है कि इनके पास इतना नहीं है और हमारे पास इतना है इसके सिवाय धन में क्या सुख है अच्छा तो भोगी को तो कुछ सुख मिलता है खाने का पीने का पहनने का आ, अभिमानी को क्या सुख मिलता है सिर्फ शान दिखाना है कि तुम्हारे पास इतना नहीं है हमारे पास है भुंजंती धूर्ता कृपणस से वित्तम कृपण के धन को है ना कृपण के धन को धूर्त लोग खा जाते हैं अच्छा अब धन की बात छोड़ो मनोरथ करते हैं कि अच्छा भाई अभी तो हम कमा रहे हैं फिर आगे हम खूब करेंगे खूब करेंगे हमारे वृंदावन में कई सेठों ने मकान बनवाया हो गाय के लिए काम भजन करेंगे उन सेठों का जो कई कई करोड़ के है ना व्यापारी हैं और जिनके यहाँ माल पकड़ा भी जाता है टूटता भी है उनके भी मकान 20 20 बरस से बने हुए हैं महाराज जब मैं कभी जाता हूँ ना बंबई के सेठ मैं कभी वृंदावन जाता हूँ तो उनके जो दरवान है ना वहां जो आदमी जो रख दिया है उन्होंने अपने मकानों में वो आके हमारे पास रोते हैं स्वामी जी दो बरस से तनखा नहीं भेजी आप मुंबई जाना तो कह देना उनसे ऐसे बोलते हैं वो ये आप कह देना उनसे जरा आप सिफारिश करके हमारा भिजवा देना हम भूखे मरते हैं आ, उनके मकान में रहते हैं भूखे मरते हैं तनख्वा उनसे हमारी भिजवा देना वो बीस बरस से मकान बनाए कि हम वृंदावन में रहकर भजन कर तो ये मनोरथ का सुख है भल्ला इसमें कुछ तत्व नहीं है भला ऐसी कल्पना कल्पना करते करते कल्पना करते करते ब्राह्मण आके कहते हैं कि महाराज आजकल के जमाने में हमको सिर्फ एक रुपया रोज मिलता है कैसे खाएं कैसे करें है ना हमसे कहते हैं कि पढ़ाओ विद्यार्थियों को पढ़ाओ भागवत का पाठ अपने सामने बैठा के छह घंटे करवाते हैं और एक रुपया हमको देते हैं अब बोलो जो उनके घर में मिस्त्री काम करता है तो उसको चार रुपया देते हैं है? और हम उनके घर में छह छह घंटे भागवत का पाठ करते हैं हमको एक रुपया देते हैं आप देखो क्या किया है ये जब से नया पैसा बना ना नया पैसा ना पहले लोग बड़ा एक पैसा भीख में दे देते थे अब नया एक पैसा भीख में देते हैं सब चीज की कीमत बढ़ गई पर देने का स्थान जो था ना वो कम हो गया बहुत मनोरथ किसी को कैसी आदत पड़ गई किसी को कैसी आदत पड़ गई ये अपने आत्मदेव का जो अनुसंधान है ना ये सच्चा सुख है मनोरथ में सच्चा सुख नहीं है अभिमान में सच्चा सुख नहीं है विषया में सच्चा सुख नहीं है सच्चा सुख है तो अपने असली स्वरूप को जानो देखो ईश्वर अभी है और यही है है ना और इस शरीर के भीतर जो सबसे अधिक स्थायी चीज है उसके साथ मिलकर रहता है वो कहां छिप परमात्मा छिपेगा कहां है ना तो जो क्षण क्षण में चीजें बदलती हैं ना उनमें तो परमात्मा छिपे तो पकड़ा जाए है ना तो जो चीज नहीं बदलती है क्षण क्षण में उसमें परमात्मा छिपा हुआ है परमात्मा ने अपने लिए जो लिहाफ बनाया है जो खोल बनाया है जिसमें वो छिप के रहता है ना रहा। अगर परमात्मा से ये आंख मिचौनी खेल अगर जीतना है ना ये आंख मिचौनी खेल हो रहा है हो, हाँ वो छिपा हुआ है तुम ढूंढ रहे हो प्रलय काल में तुम छिपते हो वो ढूंढ निकालता है और सृष्टि काल में वो छिपता है और तुम्हें ढूंढ के निकालना है तो कहां छिपा वो बोले ढूंढने वाले ढूंढने वाले में छिपा ढूंढने वाले में छिपाओ और एक सेठ यात्रा करते थे उनके पास बहुत पैसा था यात्रा में साफ था तो एक चोर ने तजबीज लिया कि इनके पास पैसा बहुत है तो ट्रेन में उनके साथ हो गया उन्हीं के डब्बे में उसने अपनी सीट रिजर्व करा ली और वहीं बैठ गया तो दिन में तो सेठ जी रुपया निकाल के दिखा दें उसको सेठ भी समझ गया कि चोर है और रात को उनके तकिये में घुसेड़ दे उसी के चोर के तकिए में घुसेड़ दे तो अब चोर ने सब खोज लिया और जब शौचालय गए तब ढूंढ लिया जब सो गए तब ढूंढ लिया बेहोश करके ढूंढ लिया कहीं सेठ के पास पैसे ही नहीं क्यों क्यों वो छिपाया हुआ तो चोर के तकिए में था जब दूसरे दिन नहीं मिला हो कलकत्ता मुंबई की सारी सफर में जब नहीं मिला तब चोर ने पूछा कि सेठ मैंने मान लिया अब तुम सुन लो मैं हूँ चोर पैसा चुराने के लिए तुम्हारे साथ लगा था पर तुम ये बताओ कि रखते कहा हो तो सेठ हंसने लगा बोले की भाई मैं तो शुरू में ही कलकत्ते में ही समझ गया कि तुम चोर हो कह तो दिन में तो तुम्हारे पास हजार हजार रुपए के नोट और रात को कुछ नहीं बात क्या होती है है? बात कुछ नहीं होती है तुम्हारे तकिये में रख देता हूं है? जब तुम बाथरूम जाते हो रात शाम को तो तुम्हारे में रख दिया और जब तुम लौट जब सुबह गए तब निकाल कर ले लिया है ना? अरे राम। है ना ना अरे राम हमारे तकिये के नीचे हजारों रुपए आए और चले गए नहीं मिले तो ईश्वर अपने को कहा छिपाता है बोला ईश्वर अपने को तुम्हारे में छिपाए हुए है में नहीं छिपाता में नहीं छिपाता नाक में नहीं छिपाता है ना? तुम ढूंढते हो कि ईश्वर कहीं मिल जाए और वो ढूंढने के लिए आप अमृत आप अमृत घट आप पीवनहारी, आप ढूंढे आप ढूंढावे आप ढूंढन ढूंढनहारी, आपन खेल आप कर देखे तुम्हारे दिल में बैठ के छिपा हुआ है और तुम इतने कच्चे खिलाड़ी निकले इतने पास रहने वाले ईश्वर को पकड़ नहीं सके पहचान नहीं सके उसको पा नहीं सके तो क्या खेल है तुम्हारा अच्छा आप कल विश्व दृश्य भेदे नशस्ते ना निंदते यदिजसिवामु पृथक्वुत्पत्ते प्रकर्ति भविष्य वृत्तिगौं तत् मुख्यमं नुज्य मृलोहबिस्फुिंगा ये सृष्टिता यथा उपाय सोवतारास्तत्र गौरपादी कारिका के अद्वैत प्रकरण का ये हैं जीवात्मा और परमात्मा जीवात्मा माने अंतकरण के साथ जो चेतन अपने को मैं बोलता है उसको जीवात्मा बोलते हैं। जो अपने साथ अंतकरण को जोड़ करके अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है उसको जीवात्मा बोलते हैं। और जीव जिसके बारे में अंतकरण तो नहीं जोड़ता परंतु सृष्टि कारण रूप माया जिसके साथ जोड़ता है उसको ईश्वर कहा जाता है और जीव जब अपने साथ अविद्या और अंतकरण को नहीं जोड़ता और ईश्वर के साथ माया और सृष्टि को नहीं जोड़ता तब उसका नाम ब्रह्म होता है और यही आत्मा पद का शुद्ध अर्थ है तो बोले ये जीव और परमात्मा इन दोनों का अभेद के द्वारा अनन्न्य होना माने भेद भ्रांति मिट कर के अभेद ज्ञान हो करके एकता का अनुभव करना वेदांतों में इसकी प्रशंसा मिलती है और जो जीव और परमात्मा का भेद है उसकी निंदा मिलती है तो इससे यही बात सिद्ध होती है कि आत्मा और परमात्मा का जो अभेद है वो तो वेदांत वेद्य है वेदांत का तात्पर्य है स्वाभाविक है संगत है और जो लोग भेद और नानात्व के पक्ष में हैं, वो वेदांत के तात्पर्य को नहीं जानते अनुभव के मार्ग में नहीं चलते वे युक्तिन है ये बात इस श्लोक में कही गई अब भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं शास्त्र में जिस बात की स्तुति की जाती है वो करने के लिए होती है और जिस बात की निंदा की जाती है वो छोड़ने के लिए होती है झूठ मूठ निंदा स्तुति नहीं करते हैं ये देखो एक निंदा स्तुति करने की प्रक्रिया भी आप अपने ध्यान में बैठा लो हमारी की हुई निंदा भी सफल होनी चाहिए और हमारी की हुई स्तुति भी सफल होनी चाहिए जो हम गांव में बेमतलब इनकी निंदा उनकी स्तुति करते रहते हैं उससे फायदा तो कुछ निकलना नहीं निंदा में भी प्रयोजन होता है और स्तुति में भी प्रयोजन होता है निष्प्रयोजन दोनों नहीं होते एक साधु थे तो वो अमुक अमुक महंतों की मंडलेश्वरों की निंदा किया करते थे तो हमने उनसे पूछा कि महाराज आप महात्मा होके ये निंदा क्यों करते हैं तो बोले कि उनके चक्कर से बचो इसके लिए निंदा करते हैं वो तो बोले कि अच्छा तुम राम कृष्ण की स्तुति क्यों करते हो क्यों प्रशंसा करते हो कि राम अच्छे हैं कृष्ण अच्छे हैं इसलिए कि लोग उनकी उपासना करें तो स्तुति का तात्पर्य है कि लोग उनकी उपासना कर रहे हैं और निंदा का तात्पर्य है कि लोग उनकी अपासना कर रहे हैं हटा दें उनको तो वेद वेदांत ने भी आत्मा और परमात्मा की एकता का निरूपण किया है और उसकी प्रशंसा की है इसलिए लोग उसके रास्ते पर चलें और भेद की निंदा की है क्योंकि भेद में राग द्वेष बहुत है दुनिया को तो ये लोग जब तक शरीर पर घाव न लगे तब तक दुख नहीं मानते हैं ये इसका मतलब है कि बुद्धि बहुत स्थूल हो गई हृदय में राग द्वेष का आने ही सबसे बड़ा दुख है सबसे बड़ा दुख सृष्टि में यही है कि संसार में किसी से दुश्मनी हो गई और किसी से दोस्ती हो गई ये जो बानिया लोग हैं वो धन से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी पत्नी से भी उतना प्रेम नहीं करते हैं अपने बेटे से भी उतना प्रेम नहीं करते हैं और बाप से भी उतना प्रेम नहीं करते हैं माने वो धन के लिए पत्नी का प्रेम बच्चे का स्नेह माँ बाप के प्रति जो आदर्श श्रद्धा धर्म है वो धन के लिए छोड़ देते हैं और जो भोगी लोग होते हैं विषयी लोग होते हैं वो पति पत्नी आपस में इतना प्रेम करते हैं पिता पुत्र इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए धन को छोड़ देते हैं और जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो ईश्वर से गुरु से इतना प्रेम करते हैं उसके लिए एक तरफा प्रेम जो है धन से धन से तो एक तरफा प्रेम है धन तो किसी से प्रेम नहीं करता हम ही धन से प्रेम करते हैं और पति पत्नी पिता पुत्र नारायण ये जो प्रेम है ये दूतरफा प्रेम है।, दुन दुन है तो इधर से प्रेम हटा करके ईश्वर के साथ प्रेम जोड़ते हैं गुरु के साथ प्रेम जोड़ते हैं शास्त्र के साथ प्रेम जोड़ते हैं और जो योगी लोग हैं वो अपनी स्वरूप स्थिति से स्वरूप निष्ठा से प्रेम जोड़ता है और वेदांती लोग कहते हैं कि अपना स्वरूप ही प्रेम है प्रेमीपना नहीं है अपना स्वरूप ही ज्ञान है ज्ञानीपना नहीं है ये नाना होगा तब मामा होगा तब आगे समझो आगे और विस्तार बढ़ेगा तो ऐसे बच के रहना चाहिए तो ये प्रशंसा का तात्पर्य है अब ये कहो कि नहीं भाई हमको तो द्वैत ही मालूम पड़ता है भेद ही मालूम पड़ता है तो एक महात्मा की बात है और तो बड़े मजेदार थे हो घास छीन रहे धरती में झाड़ू लगा रहे उनके लिए जैसी सालग्राम की पूजा वैसे ही घास छीलना दोनों नहीं नहीं नहीं उनके लिए जैसी समाधि वैसे ही घास चिलना उनके लिए जो स्वरूप स्थिति वही घास चिलना घास छील चिल रहे थे किसी ने आके पूछा बड़े भारी विद्वान थे मध्वाचार्य के अनुयायी बड़े पंडित थे वो उनका दर्शन करने आए और बोले कि महाराज हमको तो युक्ति से शास्त्र से अनुभव से ये निश्चय हुआ कि द्वैत सत्य है तो बोले कि पंडित जी द्वैत सत्य है ये निश्चय तो चीटी का भी है ये तो खटमल का भी है, है? ये तो चिड़िया का भी है, है न पंडित जी द्वैत सच्चा है ये तो भैंस भी जानती है गदा भी जानता है ऊंट भी जानता है तुमने सारा शास्त्र पढ़ के और सारी साधना करके और सारा अनुभव करके अगर यही जाना कि द्वैत सच्चा है हैं? तो क्या जाना अभी तो तुम कुछ आगे नहीं बढ़े अरे भाई अज्ञानियों को जैसा मालूम पड़ता है कि द्वैत सत्य है तो शास्त्र पढ़ के ईश्वर की आराधना करके अंतर्मुख होके समाधि लगा के तुमने वही जाना तो क्या जाना कुछ नहीं जाना तो द्वैत सत्य है बड़ा भारी अनुभव लेके आए हो डांट दिया हो ऐसा। आप क्या समझते हैं कि आप की बुद्धि और आपका अनुभव और आपका ये द्वैत विषयक विज्ञान बहुत बड़ी वस्तु है अरे आप तो इंद्रियक अनुभूति का अनुवाद कर रहे हैं जैसे बच्चा बोली हुई बात को दोहरा देता है ये जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं ना हमारे साथी हिंदी नहीं जानते हैं उनके सामने तो फिर वो हमारी बात के बोले हुए को दोहरा देते हैं वो ये तोता तूतारटंत क्या होती हैं है? जो तुम बोलो उसको पोपट दोहरा देता है तो तुम आज क्या काम कर रहे हो कि तुम्हारी ये राग में द्वेष में फंसी हुई आ, काम क्रोध लोभ की अनुजाई चोरी बेमानी में फंसी हुई इंद्रियां जैसा संसार देख रही हैं, उसका तुम अनुवाद कर रहे हो दोहरा रहे हो उसको और क्या कर रहे हो उसमें क्या अंतर्मुखता है उसमें क्या युक्ति है चींची को शक्कर मीठी लगती है तुमको भी शक्कर मीठी लगती है इसलिए तुम इस निश्चय पर पहुंचे कि है ना अगर हम बेवकूफ होते तो चींटी तो बुद्धिमान थी उसको शक्कर मीठी न लगती ना? है ना लेकिन जब चींटी को भी शक्कर मीठी लगती है और हमको भी लगती है तो हमारी मिठास का गवाह कौन बोले चींटी है ना, ना? ना? यही इंद्रिय अनुभव की दशा यही है आप सोच करके देखना इंद्रिय अनुभूति की दशा यही है तो बोले भाई शास्त्र कहता है कि विषय मीठा नहीं है परिणाम में दुखद है संत कहते हैं कि परिणाम में दुखद है भगवान कहते हैं कि परिणाम में दुखद है बोले अरे वो बात तो अनुभव के विरुद्ध है लिया तुम्हारा अनुभव आज तक जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है त्याग के मार्ग से वैराग्य के मार्ग से समाधि के मार्ग से है ना, श्रवण मनन निधि के मार्ग से प्राप्त किया है है ना, बहुत पैसा इकट्ठा करके किसी ने कभी ईश्वर को खरीद लिया हो कि बहुत भोग करके कभी किसी ने ईश्वरानुभूति प्राप्त कर ली हो ये बात क्या तुमने संसार में कभी सुनी है तो भी सच्चे सुख का जो मार्ग है वो दूसरा है ये जो ज सर्वप्राणी साधारणम स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृत ही कुता नानात्व दर्शनम निंद्य भाष्यकार ने कहा अरे भाई ये नानात्व दर्शन जो है ये तो सर्वप्राणी साधारण है जुए को भी मालूम पड़ता है कि हम जिसके बाल में है है ना उसके सिर में से खून मिलेगा पीने को है ना ये हमारा खजाना है पे का खजाना मच्छर कहता है ये जो शरीर है ना ये हमारा पेय का कुआं है हमारे खाद्य का कुआं है मनुष्य का शरीर जो तो सर्वप्राणी साधारण खटमल समझता है हमको इसमें खून मिलेगा यदि तुम्हारी बुद्धि इस अनुभव के ऊपर नहीं उठी वही फंसी हुई है वही द्वैत देखती है सर्वप्राणी साधारणम और स्वाभाविकम स्वाभाविकम का क्या अर्थ है वही कारिकमारायण संसार का सुख कब मालूम पड़ता है जब हमारे मन में विकार होता है बिगाड़ होता है बिकार माने बिगाड़ ये बिगाड़ शब्द जो है ना वो रो हो गया है और का का गा हो गया है बिगाड़ बन गया है। जब हमारे मन में बिगाड़ होता है बिगाड़ क्या होता है कि घर में तो कोई मजा नहीं है बाहर चलो यही बिगाड़ है कि हमारे आत्मा में तो कोई सुख नहीं है चलो दूसरे में से थोड़ा सुख लूट के ले आ जब काम की उत्तेजना आती है शरीर में जब लोभ के बस पानी पानी हो जाते हैं जब क्रोध का तनाव आता है नाराण तब हम समझते हैं कि संसार में सुख है सुख जो है वो शांति में है निवृत्ति में है काशी में एक बार शास्त्रार्थ को आपने सुनाया बात 10-15 बरस के होने समय को ऐसा दीपता है पता ही नहीं चलता इससे भी ज्यादा हो गया मैंने तो श्रीमद भागवत का पाक्षिक प्रवचन किया था काशी में काशी के प्राय बड़े बड़े जो विद्वान हैं ना वो सब आए हैं पंडित गोपीनाथ कविराज आए महामहोपाध्याय पंडित मथुरा प्रसाद जी आए पंडित कमलाकांत जी आए जितने बड़े बड़े विद्वान हैं तो पंडित नील मेघाचार्य थे रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान उन्होंने शास्त्रार्थ में कहा कि यदि जीव और ब्रह्म एक हो जाए हैं तो जीव में जो दोष है जन्म मरण पाप पुण्य सुखीपना दुखीपना ये सब ब्रह्म में प्राप्त होंगे तो जीव और ब्रह्म एक हो गए तो जीव में जितनी गड़बड़ी है वो सब ब्रह्म की हुई तो कमल कान, कमलाकांत मिश्र हैं, अभी जीवित हैं मिंदमेघाचार्य का, का तो शरीर पूरा हो गया और कमलाकांत मिश्र अभी जीवित है तो वो बोले कि देखो भाई तुम ये बात मान लो कि जीव ब्रह्म एक हैं, तब हम ये विचार करेंगे कि ब्रह्म में जो अच्छाई है वो जीव की गड़बड़ी को अपने में मिला लेगी कि जीव में जो गड़बड़ी है वो ब्रह्म की अच्छाई को अपने में मिला लेगी है तो ना एक ने कहा कि अगर ये नाला समुद्र में गिराओगे तो समुद्र गंदा हो जाएगा उसने कहा जरा गिर जाने दो फिर देखो ना जब जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे तब ब्रह्म में जो अविनाशिता है जो पूर्णता है जो अद्वितीयता है जो असंगता है जो अद्वैतता है प्रत्यक्ष चैतन्यता है कब वो जीव की सब गड़बड़ियों को खा जाती है कि रहने देती है अगर जीव के दोष बलवान होंगे तो वह ब्रह्म को दबा देंगे हैं? और ब्रह्म का, का की सच्चुदा आनंदता बलवान होगी तो जीव के सब दोषों को खा जाएगी इसलिए यह ख्याल मत करो